राश्ट्रीय कष्चिक अनुसंधान और प्रिसिक्षन परिशत की केंद्रीय कष्चिक प्रोद्योग की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारपर्स्तुते प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षनार्ति अध्यापकों की लिए कारिक्रम, राजाराम मोहन रोय ग्याय सक्ष आज से 200 साल पहले सारा देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का अखाड़ा बना हुआ था अत्याचारों से गरीबों और अनाचारों से महिलाओं का दम घुट रहा था सती दहा की अग्नि धू-धू करके मनुष्यों का उपहास कर रही थी उस प्रगाढ़ अंधकार में राममोहन राय का जन्म 1774 में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था बचपन से ही राममोहन को फारसी पढ़ाने के लिए घर पर एक मौलवी नियुक्त कर दिया गया था एक बार की बात है अरे राममोहन आजकल तुम कहां रहते हो बाहर खेलने ही नहीं आते क्या करूं मित्र आजकल एक मौलवी मुझे फारसी पढ़ाने के लिए घर पर आते हैं मगर राममोहन तुम्हें फारसी पढ़ने की क्या आवश्यकता है तुम तो हिंदू हो तुमへと संस्कृत पढ़नी चाहिए संस्कृत भी पढूंगा लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पिता नवाब सिराजुद्दौला के यहां ऊंचे पद पर हैं और वो चाहते हैं कि फारसी और अरबी पढ़कर मेरा भविष्य उज्जवल बने हम्म ये तो अच्छी बात है लेकिन मैं अपने अध्ययन का उपयोग अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए नहीं बल्कि हमारे चारों ओर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में करूंगा अच्छा लेकिन वो कैसे मैं हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के सारे धर्म ग्रंथों को पढूंगा ताकि यह पता चल सके कि उनमें क्या कहा गया है लेकिन उससे लोगों को क्या अंतर पड़ेगा अंतर अवश्य पड़ेगा हमारे समाज में गलत रीति-रिवाज इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि धर्म ग्रंथ लोगों की समझ में ही नहीं आते मौलवी और पंडित जैसा बताते हैं उसी का वो आंख मूंदकर पालन करते हैं तो तुम क्या करोगे मैं इन धर्म ग्रंथों को लोगो तक उनकी भाषा में पहुंचाने की कोशिश करूंगा इससे लोग तर्क के आधार पर स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि धन के नाम पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहां तक सही है राममोहन राय ने लगभग 16 वर्ष की अवस्था में ही धर्म ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर लिया अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि वास्तविक जीवन में धर्म के नाम पर हम कई गलत काम करते हैं बस फिर क्या था राममोहन राय ने भी धर्म के नाम पर की जाने वाली ऐसी हर बात का विरोध करना शुरू कर दिया जिसका धर्म ग्रंथों में कहीं उल्लेख न था इस तरह की बातों को लेकर पिता-पुत्र में अक्सर झगड़ा होने लगा यहां तक कि एक बार तो राममोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा अजी मैंने कहा ये तुलसी की बनी माला अभी कितनी देर और जपनी राम, है राम, राम राम राम राम क्यों क्या हुआ हमारे राम, राम, बेटे राममोहन राम, राम, राम, की वजह से तो गली मोहल्ले के लोगों ने हमारा जीना दूभर कर दिया है राम राम राम राम तो क्या राममोहन की शिकायत तुम्हें भी सुननी पड़ी पहले तो मैं समझती थी कि लोग अनाप शनाप कहते हैं मगर अब तो वो मेरे पूजा पाठ करने पर भी ऐसे-ऐसे सवाल करता है कि बस पूछो मत वो हमारे पूजा पाठ के तरीके से सहमत नहीं तो ना सही हम तो वैसे ही करते रहेंगे जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं पिताजी बात मेरे सहमत या असहमत होने की नहीं बात केवल इतनी है कि किसी ने तर्क देकर मुझे संतुष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया जाता है बेटे इस छोटी सी बात को लेकर समाज में हमारी भद् क्यों उड़वाते हो यह तो बहुत बड़ी बात है लोग तर्क नहीं करते इसलिए वो अंधविश्वास के गर्त में गिर जाते हैं आदत और रीति रिवाज के कारण लोग विश्वास करने लगते हैं कि नदी में नहाने और वृक्ष की पूजा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम धार्मिक बातें करने लगे नहीं मां मैंने धर्म ग्रंथों को पढ़कर ही हिंदुओं की मूर्ति पूजा प्रथा पर शंका प्रकट की है इतना ही नहीं मैंने यह भी जान लिया है कि आचार्य और धर्म उपदेशक अपने-अपने स्वार्थों के लिए अंधविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं समझ में नहीं आता तुम हाथ धोकर हमारे धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हो ऐसा नहीं है मां मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ अंधविश्वास और धर्मांधता का ही विरोध कर रहा हूं आखिर तुम चाहते क्या हो राममोहन मेरा केवल इतना कहना है कि हमें शास्त्रों के आदेशों और उपदेशों को तर्क की कसौटी पर रखकर स्वीकार करना चाहिए लेकिन तुम्हारी इन बातों की वजह से मोहल्ले के लोग हमारी हंसी उड़ाने लगे हैं घर में कले होने लगी है ऐसा कब तक चलेगा राममोहन तो आप रहिए सुख चैन से इन परिस्थितियों में मेरा इस घर में रहना संभव है ही नहीं मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं प्रणाम घर से निकलने के बाद भिन्न-भिन्न प्रदेशों का भ्रमण करके राममोहन ने अनेक भाषाएं सीखी और अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया राममोहन ने अरबी और फारसी का अध्ययन पटना में किया पटना उस समय अरबी और फारसी की शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था बाद में वाराणसी में रहकर राममोहन ने संस्कृत का अध्ययन किया राममोहन राय विद्वान तो थे ही एक सुधारक भी थे 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की उस समय यह धार्मिक प्रश्नों पर मुक्त विचार का केंद्र और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन के लिए एक मंच था इसके अलावा उन्होंने वेद विद्यालय हिंदू कॉलेज किनवीडगली यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया एक बार की बात है दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय अपनी पेंशन की वृद्धि करवाना चाहते थे इसके लिए ब्रिटिश राजा को आवेदन करना था अपने इस कार्य के लिए उन्हें एक शाही दूत नियुक्त करना था इस दूत को ही इंग्लैंड के दरबार में दिल्ली के सम्राट अकबर द्वितीय का आवेदन पेश करना था इस कार्य के लिए उन्होंने राममोहन को अपना शाही दूत नियुक्त किया और दूत के पद की गरिमा बढ़ाने के उद्देश्य से सम्राट द्वारा राममोहन को राजा की उपाधि प्रदान की गई तभी से उन्हें राजा राममोहन के रूप में जाना गया हमारी परंपरा में जो कुछ महत्वपूर्ण था उसका वे आदर तो करते थे पर उसके दास कभी नहीं बने वेदांत और उपनिषदों का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का सारत्व अधिक से अधिक लोगों के सामने रख दिया राममोहन राय के समय में सती प्रथा का प्रचलन था अर्थात पति के मरने पर उसकी विधवा को उसकी चिता के पास बैठकर भस्म होना पड़ता था एक दिन राममोहन राय ने इसी अत्याचार का हृदय विदारक दृश्य देखा जब उसके भाई जगमोहन राय की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को जिंदा जलाया गया इस दृश्य को देखकर राममोहन राय का हृदय कांप उठा मां मां मेरे भैया की चिता के साथ भाभी को जीवित जलाना यह यह अत्याचार तुम कैसे सहन कर सकती हो डॉक्टर हमें भी हो रहा है बेटा लेकिन क्या करें हमारी प्रथा ही ऐसी है पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता है ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है नहीं मां ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है इस अत्याचार को मत होने दो मां मत मा देखो तो सही अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले लोग भाभी को कैसे पकड़ कर ले जा रहे हैं यह तो सरासर हत्या है हत्या इसे रोको मां इसे रोको मां राममोहन के विरोध करने के बावजूद उनकी भाभी को जला दिया गया इस घटना पर राममोहन इतने दुखी हुए कि उसी समय उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कराने की प्रतिज्ञा कर ली बाद में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को याचिका दी और इंग्लैंड की यात्रा की बाद में उनके प्रयासों से सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगा दिया और 1817 में सती प्रथा विरोधी कानून को लागू करने के आदेश जारी कर दिए राजा राममोहन राय समस्त विश्व के इतिहास में न सही कम से कम भारत के इतिहास में अवश्य अद्विदी ये विक्ति है राजा राम मोहन्रोय अभियाप सुन रहे थी ये कारिक्रम आलेक भगवान दास वद्भा विशे संयोजन स्वर्णा गुपता भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा मंजू मेनी राम मेनी राधा कृष्ण दत्ता यमन कौशिक और प्रमिंगन शर्मा धन्यांकन दीपक पांडे और राजेंद्र प्रसाद निर्माण सहयोग वंदन निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी